श्री राम कृष्ण वचनामृत परीक्षे सैतालीस 22 जुलाई अठारह समाधि में जगन माता के साथ वार्तालाप एक दूसरे दिन श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं साथ में राखाल मास्टर तथा हाजरा है श्री कृष्ण हसी हसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं सायंकाल हुआ श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कह रहे हैं माँ तू तो इतना झमेला क्यों करती है माँ क्या मैं वह वहाँ पर जाऊँ यदि तू ले जाएगी तो जाऊँगा श्री कृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था क्या वे इसीलिए जगन की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं जगन के साथ श्री राम कृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं संभव है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 अब विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं जो ब्रह्म है वही शक्ति है मैं उन्हीं को मां कहकर पुकारता हूँ जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं और जब वे शिष्ट स्थिति संघार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलता जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं अवतार मानो गाय का स्तन है दूध स्तन से ही मिलता है मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं कोई कोई भक्त सोच रहे हैं क्या श्री रामकृष्ण अवतारी पुरुष हैं जैसे श्री कृष्ण चैतन्य देव ईशा